संक्षिप्त महाभारत वन पर्व भीम के सौगंधिक वन में पहुँचने पर यक्ष राक्षसों से युद्ध होना तथा युधिष्ठिर आदि का भी वहाँ पहुँच जाना और सबका वापस लौटना वैश्वान जी कहते हैं कवि कपिवर हनुमान जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर महाबली भीमसेन उनके बताए हुए मार्ग से गंधमादन पर्वत पर बढ़ने लगे मार्ग में वे हनुमान जी के विशाल विग्रह और अलौकिक शोभा का तथा दशरथनंदन नंदन भगवान श्रीराम के महात्म और प्रभाव का चिंतन करते जाते थे सौगंधिक वन को देखने की इच्छा से जाते हुए उन्होंने मार्ग के रमणीय वन और उपवन देखे तथा तरह तरह के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित सरोवर और नदियाँ देखीं इसी प्रकार और आगे बढ़ने पर वे कैलाश पर्वत के समीप कुबेर के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुँचे भीमसेन ने वहाँ पहुँच उसका निर्मल जल जीभ भर कर पिया महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल ख्रीड़ा किया करते थे उसके आसपास देवता गंधर्व अप्सरा और ऋषि रहते थे उस सरोवर और सौगंधिक वन को देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए महाराज कुबेर की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस तरह तरह के अस्त्र और पहनावों से सुसज्जित हो इस स्थान की रक्षा करते थे उन्होंने महाभाव भीम के पास जाकर उनसे पूछा कृपया बताइए आप कौन हैं आपका वेश तो मुनियों का सा है परंतु आप हथियार भी लिए हुए हैं कहिए यहाँ आपके किस से आए हैं भीमसेन ने कहा राक्षसों मेरा नाम भीमसेन है मैं धर्मराज युधिष्ठ से छोटा महाराज पांडू का पुत्र हूँ मैं भाइयों के साथ आकर विश विशाला में ठहरा हुआ हूँ जहाँ से वायु से उड़कर एक सुंदर सौगंधिक पुष्प हमारे निवास स्थान पर गया था उसे देखकर कर द्रौपदी को वैसे ही और फूल लेने की इच्छा हुई इसी से मैं यहाँ आया हूँ राक्षसों ने कहा पुरुष प्रवर यह यक्षराज कुबेर का प्रिय क्रीड़ा स्थान है जहाँ वरण धर्म मनुष्य विहार नहीं कर सकता यहाँ देवर्षि यक्ष और देवता भी यमराज से आज्ञा लेकर ही जलपान और विहार आदि कर पाते हैं फिर आप उनका निरादर करके बलात् कमल क्यों लेना चाहते हैं और ऐसा अन्याय करने पर भी अपने को धर्मराज का भाई कैसे कहते हैं आप महाराज की आज्ञा ले लीजिए फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे नहीं तो आप कमलों की तरह झाग भी नहीं सकते भीमसेन बोले राक्षसों राजा लोग मांगा नहीं करते यही सनातन धर्म है और मैं किसी भी प्रकार छात्र धर्म को छोड़ना नहीं चाहता यह सुरम्य सरोवर पहाड़ी झरनों से बना है इस पर कुबेर के समान ही सबका अधिकार है ऐसे सर्वसाधारण के पदार्थों के लिए कौन किससे याचना करे ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसों की उपेक्षा कर स्नान करने के लिए उस सरोवर में उतर पड़े तब सब राक्षसों ने उन्हें रोका और वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उन पर टूट पड़े भीमसेन ने भी अपनी यमधंड के समान सुवर्ण मंडिता भारी गदा उठाकर ठहरो ठहरो ऐसा चिल्लाते हुए उन पर आक्रमण किया इससे राक्षसों का रोष भी बढ़ गया और वे चारों ओर से घेरकर उन पर तोमर और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे महात्मा भीम ने उनके सब वारों को विफल कर दिया और उनके शस्त्रों के खंड खंड करके सरोवर के पास ही सैकड़ों वीरों को बिछा दिया भीमसेन की मार से पीड़ित और अचेत हुए विक्रोधवश राक्षस रणांगण से भागे और विमानों पर चढ़कर आकाश मार्ग से कैलाश की चोटियों पर चले गए उन्होंने यक्ष कुबेर के पास जाकर बहुत डरते डरते युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का वर्णन किया इधर भीम सुगंधी रम्य कमलों को बीनने लगे राक्षसों की बात सुनकर कुबेर बड़े हंसे और बोले मुझे इन सब बातों का पता है द्रौपदी के लिए भीमसेन को जितने कमल चाहिए उतने ले जाए इससे राक्षसों का क्रोध ठंडा हो गया और वे भीमसेन के पास आए इधर भद्रिकाश्रम में भीमसेन के युद्ध की सूचना देने वाला बड़ा वेगवान तीखा और धूल बरसाने वाला वायु चलने लगा वहाँ बार बार वही गड़गड़ाहट के साथ पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा जो सबके हृदय में बड़ा भय उत्पन्न कर देता था धूल से ढक जाने के कारण सूर्य का तेज मंद पड़ गया पृथ्वी डगमगाने लगी दिशाएं लाल लाल हो गई मृग और पक्षी चित्कार करने लगे सब ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया आँखों से कुछ भी नहीं सूझता था इनके सिवा वहाँ और भी अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे ऐसी विचित्र स्थिति देखकर धर्मपुत्र झी ने कहा पांचाली भीम कहाँ है मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म करना चाहता है अथवा कुछ कर बैठा है क्योंकि ये अकस्मात होने वाले उत्पाद किसी महान युद्ध की सूचना दे रहे हैं तब द्रौपदी ने कहा राजन वायु से उड़कर जो सौगंधिक कमल आया था वह मैंने प्रेमपूर्वक भीमसेन को भेंट करके कहा था कि यदि आपको ऐसे बहुत से फूल मिल जाएँ तो आप उन्हें लेकर शीघ्र ही आ जाएं। वे महाबाहु प्रेम प्रिय मेरा प्रिय करने के लिए उन कमलों को खोजते खोज में अवश्य ही पूर्वोत्तर दिशा की ओर गए हैं द्रौपदी के ऐसा कहने पर महाराज युजेठे ने नकुल सहदेव से कहा जिस ओर भीम गया है उसी ओर हम सबको भी शीघ्र ही साथ साथ चलना चाहिए राक्षस लोग तो ब्राह्मणों को ले चलें और भैया घटोत्कच तुम द्रौपदी को ले चलो देखो भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्ध पुरुषों का कोई अपराध करे उससे पहले ही यदि हम आप लोगों के प्रभाव से पहुंच जाएं तो बहुत अच्छा हो तब घटोत्क इत्यादि सब राक्षस जो आज्ञा ऐसा कहकर पांडवों और अनेकों ब्राह्मणों को उठाकर दोमस जी के साथ प्रसन्न से चल दिए क्योंकि वे अपने लक्ष्य स्थान कुबेर के सरोवर को जानते थे उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुंदर वन में कमल की गंध से सुवासित एक अत्यंत मनोहर सरोवर देखा उसी के तीर पर उन्हें परम तेजस्वी भीम से दिखाई दिए और उनके पास ही अनेकों मरे हुए यक्ष भी देखे भीमसेन को देखकर धर्मराज ने बार बार उनका आलिंगन किया और फिर मीठी वाणी से कहा कुंती तुम यह क्या कर बैठे हो यह तो तुम्हारा साहस ही है इससे देवताओं का भी अप्रिय हुआ ही है यदि तुम मेरा भला चाहते हो तो ऐसा काम फिर कभी मत करना इस प्रकार भीमसेन को समझाकर उन्होंने सौगंधिक कमल ले लिए और फिर देवताओं के समान उसी सरोवर में क्रीड़ा करने लगे इतने ही में उन बगीचे के रक्षक विशाल का यक्ष राक्षस प्रकट हो गए उन्होंने धर्मराज नकुल सहदेव महर्षि लोमस तथा दूसरे ब्राह्मणों को देखकर विनय से झुककर प्रणाम किया धर्मराज के सांत्वना देने से वे कुबेर के दूर शांत हुए और कुबेर को भी पांडवों के आने की सूचना मिल गई फिर अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय तक वहाँ गंधमादन के शिखर पर ही निवास किया वहाँ रहते समय एक दिन द्रौपदी भाई और ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा जहाँ पहले देवता और मुनियों ने निवास किया है ऐसे अनेकों पवित्र और कल्याणकारी तीर्थ और मन को आनंदित करने वाले वनों के हमने दर्शन किए हैं साथ ही जहाँ तहाँ आश्रमों में अनेकों शुभ कथाएँ सुनते हुए हमने विशेषतः ब्राह्मणों के साथ तीर्थों में स्नान किया है तथा सर्वदा पुष्प और जड़ से देव पूजन करते रहे हैं और जैसे कंदमूल फल मिल सके हैं उनसे पितरों का भी तर्पण किया है इस प्रकार महात्मा लोमस ने हमें क्रमशः सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन करा दिए हैं अब यह सिद्धों से सेवित कुबेर जी का पवित्र मंदिर है इसमें हमारा प्रवेश कैसे होगा जिस समय धर्मराज इस प्रकार बातचीत कर रहे थे उसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते यह मार्ग बहुत दुर्गम है इसलिए कुबेर के आश्रम से आगे न बढ़कर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से श्री नरनारायण के स्थान भद्रिकाश्रम को लौट जाओ वहाँ से तुम सिद्ध और चारणों से सेवित परवा के आश्रम को जाना जो बड़ा ही रमणीक और सिद्ध एवं चारणों से सेवित है फिर उसे पार करके तुम आष्टी श्रेण के आश्रम में निवास करना उससे आगे जाने पर तुम्हें कुबेर के मंदिर के दर्शन होंगे इसी समय वहाँ दिव्य गंध में पवित्र और शीतल वायु बहने लगा तथा तो पुष्पों की वर्षा होने लगी उस अत्यंत आश्चर्य में आकाशवाणी को सुनकर राजा महर्षि धौम्य की बात मानकर वहाँ से लौटकर कर श्री नरनारायण के आश्रम में आ गए